शिव पुराण संहिता ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं दूसरे लोग उन्हें प्राग्ञ तेजस और विश्व बताते हैं कोई उन्हें तुरय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता मान मेय और मित्र रूप है अन्य लोग कर्ता क्रिया कार्य और कारण रूप कहते हैं दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत स्वप्न और सुषुप्त रूप बताते हैं कोई भगवान शिव को तुरय रूप कहते हैं तो कोई तुरियातीत। कोई निर्गुण बताते हैं कोई सगुण कोई संसारी कहते हैं कोई असंसारी कोई स्वतंत्र मानते हैं कोई अस्वतंत्र कोई उन्हें घोर समझते हैं कोई सौम्य कोई रागवान कहते हैं कोई वीतराग कोई निष्क्रिय बताते हैं कोई सक्रिय किन्हीं के कथनानुसार वे निरिंद्रिय हैं तो किन्ही के मत से सेंद्रिय हैं एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार किन्हीं के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्ही के मत में दृश्य कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं तो कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं किन्हीं के मत में वेज्ञे हैं और किन्ही के मत में अज्ञेय कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती है इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वे ही उन परम कारण शिव को बिना यंत्र के ही जान पाते हैं जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है उन सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता तब तक वह पासों से बद्ध हो इस दुख में संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है जब यह जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि संपूर्ण जगत के रचयिता स्वर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ अज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है उपमन्यु कहते हैं यदनंदन शिव को न तो आड़व मल का ही बंधन प्राप्त है न कर्म का और न माया का ही प्राकृत बौद्ध अहंकार मन चित्त इंद्रिय तनमात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका है अमित तेजस्वी शंभू को न काल न कला न विद्या न नियति न राग और न रूप ही बंधन प्राप्त है उनमें न तो कर्म है न उन कर्मों का परिपाक है न उनके फल स्वरूप सुख और दुख है न उनका वासनाओं से संबंध है न कर्मों के संस्कारों से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है न उनका कोई कारण है न करता न आदि है न अंत और न मध्य है न कर्म और करण है न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है उनका न कोई बंधु है और न अबंधु नियंता है न प्रेरक न पति है न गुरु है और न चाता ही है उनसे अधिक की चर्चा कौन करे उनके समान भी कोई नहीं है उनका न जन्म होता है न मरण उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है और न अवाछित ही उनके लिए न विधि है न विषेध न बंधन है न मुक्ति जो जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं क्योंकि शिव शाक्षात परमात्मा है वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं इसलिए उन्हें स्थानु कहते हैं यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है अतः भगवान शिव सर्व रूप माने गए हैं जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता